श्री रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद अस्सी चौबीस मई अठारह दो भक्तों की स्त्रियों ने आकर श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया वे श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आई हैं इसलिए उपवास किए हुए हैं दोनों ही घूंघट वाली दो भाइयों की पत्नियां हैं उम्र यही बाईस तेईस वर्ष के भीतर ही होगी दोनों ही पुत्रों की माताएँ हैं राम कृष्ण स्त्रियों के प्रति देखो तुम शिव पूजा किया करो कैसे पूजा करनी होती है नित्य कर्म नाम की पुस्तक है उसे पढ़कर देख लेना देव पूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर सकोगे फूल चुनना चंदन घिसना देवता के बर्तनों को मलना देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना ये सब काम करने से उधर ही मन लगा रहेगा नीच बुद्धि हिंसा क्रोध ये सब भाग जाएंगे तुम दोनों देवरानी जेठानी जब आपस में बातचीत किया करो तो देवताओं की ही बातें किया करो किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना एक बार भी उनकी विस्मृति ना हो जैसे तेल की धार उसके बीच कुछ और नहीं है एक ईट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करो तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर दर्शन हो सकता है पहले जो कहा शिव पूजा यह सब पूजा करनी चाहिए उसके बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती उस समय सदा ही मन का योग बना रहता है सदा ही स्मरण मनन होता रहता है बड़ी बहू श्री रामकृष्ण के प्रति हमें क्या कृपा कर कुछ मंत्र दे देंगे श्री रामकृष्ण स्नेह के साथ मैं तो मंत्र नहीं देता मंत्र देने से शिष्य का पाप ताप लेना पड़ता है माने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा है अब तुम्हें जो शिव पूजा के लिए कह दिया है वही करो बीच बीच में आती रहना बाद में ईश्वर की इच्छा से जो होने का है होगा स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना घर पर हर करने के लिए मैंने जो कहा था क्या हो रहा है बहू जी हाँ श्री रामकृष्ण तुम लोग उपवास करके क्यों आई हो खाकर आना चाहिए स्त्रियां मेरी मां का एक एक रूप है ना इसीलिए मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता जगन माता एक एक रूप खाकर आओगी आनंद में रहोगी यह कहकर श्री रामलाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं को जलपान कराए फलहारणी पूजा का प्रसाद लूची तरह तरह के फल ग्लास ग्लास भर शर्बत और मिठाई आदि उन्होंने ग्रहण किया श्री रामकृष्ण ने कहा तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो अब मेरा मन शांत हुआ मैं स्त्रियों को उपवासी नहीं देख सकता श्री राम शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं दिन के पाँच बजे का समय होगा पास ही अधर डॉक्टर निताई मास्टर आदि दो एक भक्त बैठे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति देखो मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है अब कुछ गुह्य बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर भक्तों के पास जा बैठे